नारायण नारायण नारायण नारायण ओम लंबा श्वास लेंगे और मां के समय उठ बंद करेंगे हम लोग आते ही थोड़ा दायां बायां बायां दायां पैर कूद फांद की इसके पीछे क्या रहस्य है कि हमारी बहत्तर हजार नारिया नाभि से कंधे तक बहत्तर नाड़ियां प्रति नाड़ियां छोटी छोटी सूक्ष्म तो जिसे लाखों की संख्या में कह सकते हैं वो है लेकिन ठीक ठीक जो नाड़ियों में गिनी जाए वो बहत्तर नाड़ियां तो उनमें 14 नाडियां मुख्य है 14 नाड़ियों में भी अति मुख्य नाड़ियां तीन है इंडा पिंगला और सुषमा अर्थात दाहे नाक से बाहे नाक से श्वास चलता है इंडा पिंगला और बीच में से चलता है वो सुषमा वो इन बहत्तर हजार नाड़ियों में चौदह नाड़ी और चौदाह नाड़ियों में भी विशेष विशेष सक्रिय नाड़ी तीन और तीन में भी मुख्य नाड़ी सुषमणा नाड़ी तो दाया पैर बाया बाया दाया करने से ये दो नाड़ियों में के दो पैरों के आंदोलन से दो नाड़ियों में अंदर प्राण-वायु का टकराव पैदा होने से सुषमा चलती है अब सुषण नाड़ी चले उस समय की आवाज ध्यान भजन जब वो क्या है कि जैसे रानी मक्खी शहद में रानी मक्खी को ही दूसरी मक्खियां फॉलो करती है रानी मक्खी जहा जाएगी शहद की दूसरी मक्खियां वहीं जाती ऐसे ही सुषमा सुषमा नाड़ी जितनी प्रसन्न प्रभावशाली सक्रिय होगी उतनी दूसरी नाड़ियों पर जैसे राजा जितना मजबूत होता है अनक्रप्टेड होता है साहसी होता है सदाचारी होता है तो अधिकारियों में भी उसका प्रभाव फैलता है और राजा जितना बेईमान होता है संग्रह होता है हिंसक होता है तो नीचे के अधिकारी भी उसी रास्ते जाते ऐसे ही ये सुषमणा नाड़ी पर दूसरी नाड़ियों का आधार तो ये ऐसा करके फिर अगर ध्यान भजन करते अथवा सुबह बैठते तो दाएं नाक से श्वास लिया रोकार और भगवान राम जपा बाहें से छोड़ा बाहें से लिया दाहें छोड़ा ये क्या है कि तीन नाड़ियों में भी दो नाड़ियों के प्राण का समन्वय करके सुषमा का द्वार खोले फिर संध्या के समय ध्यान भजन करना चाहिए सूर्योदय के समय दोपहर को 12 बजे शाम को सूर्यास्त के वक्त और रात्रि को 12 बजे ये संधि काल है संध्याल में किया हुआ ध्यान भजन अमित फल देता है उसका मतलब यही है कि इन चार समयों में ये सुषमा खुला होने की संभावना बढ़ जाती है सेंसेटिव रहती है इन समयों में इसलिए बोले ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भजन करें शाम को संध्या के वक्त करें दोपहर की संध्या करें तो वो मूल तो यह है इसी नाड़ी को सुषमा नाड़ी को सु, सुपुष्ट करने का अवसर ये समय विशेष होता है रजोगुण और तमोगुण जितना जितना नियंत्रित होगा सत् जितना बढ़ेगा उतना आप देखना दोनों न्वास चल रहा है चेक करो जिसका चल रहा है हाथों पर करो तो अब तुमको ध्यान भजन में विशेष आनंद आएगा और विशेष लाभ होगा जैसे साफ कपड़ा सफेद कपड़े पे रंग अच्छा लगता है ऐसे ही ये प्रयोग मनो नाड़ियों की थोड़ी आंशिक शुद्धि अगर विधि जानकर सुबह दोपहर शाम प्राणायाम करें और सात्विक भोजन करें आ, आ, जैसे मूली लहसुन प्याज मांस मदिरा, बासी भोजन दो बार गर्म किया हुआ भोजन बेकरी का भोजन बेकरी की चीजें ये ना खाए भूसू भूसानो ये रजोतम तो गुण बढ़ाएगा आयु आरोग्य के लिए नुकसान करे और सात्विक खुराक जैसे सेब फल है पपैया है और भी जो अनुकूल फल है किसी समय फल किसी समय खाली दूध किसी समय मूंग की विशेषता वाला भोजन ये सात्विक भोजन है तो दस प्रकार का जो भोजन है वो निर्दोष भोजन है जैसे चावल गेहूं जव अनार द्राक्ष दूध गाय का घी इस प्रकार के दस वस्तुएं वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए और सात्विकता देने वाले जैसे पिज्जा है बासी भोजन है फास्ट फूड है अशांति अथवा दूसरे के हक का मारा हुआ चीज है तो वो मन को स्वास्थ्य को मंद करती तो सत्वात संजायते ज्ञान सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है ज्ञान दो प्रकार का होता है एक होता है ऐहिक ज्ञान ये खाना ये ना खाना ये बोलना न बोलना इसको बोलते हैं ऐहिक जगत का ज्ञान और दूसरा ज्ञान होता है तात्विक ज्ञान परमात्मा का ज्ञान जिस ज्ञान से सारे ज्ञान प्रकाशित होते उस परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान जैसे आंख ने अनेक रूप देखे लेकिन आंख वही की वही जीव ने अनेक स्वाद चखे जीव वही की हर कान ने अनेक शब्द सुने लेकिन कान वही के वही तो पांच इंद्रियों ने अनेक क्रियाएं की अनेक शब्द स्पर्श रूप रस और गंध त्वचा से स्पर्श अनेक हुए ठंडा गर्म मध्यम कोमल ये, लेकिन त्वचा तत्व तो वही है। तो ये पांच इंद्रियों के द्वारा एक एक इंद्रियों के अनेक विषयों का व्यवहारिक ज्ञान होता है इन पांचों इंद्रियों का ज्ञान मूल संबंध मन के साथ है मन सो गया तो आंख खुली भी रही तो आगे कोई खड़ा है तो पता नहीं चलेगा मुंह फटाए रसूला डालो तो पता नहीं चलेगा तो ये इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है पांच इंद्रियों के द्वारा जगत का ज्ञान होता है इन पांच इंद्रियों को का ज्ञान मन से होता है आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती है नाक ठीक है मेरा कि नहीं कान ठीक है कि नहीं अथवा मन ही इन पांच इंद्रियों के द्वारा जगत के साथ संबंध जोड़ता है मन ने संबंध जोड़ा है इसका निर्णय बुद्धि प्रति करती तो बुद्धि हमारी ठीक है कि नहीं ठीक है ये जीवात्मा को पता चल लेकिन हमारा जीवात्मा ने परमात्मा को पाया है कि नहीं पाया है वो कौन जानेगा जीवात्मा नहीं जानता जीवात्मा का सीमा एक जगत तक है बुद्धि एकक जगत को जानेगी मन एक जगत को जानेगा लेकिन मन को जो जानता है मन जिसको नहीं जान सकता है बुद्धि को जो जानता है बुद्धि जिसको नहीं जान सकती वह है विशेष तत्व ज्ञान परमात्मा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म परमात्मा सबको जानता है लेकिन सब मिलकर उस ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता लाखों लाखों बुद्धिमान है करोड़ों करोड़ों लोग हैं कितने लोग भगवान को जानते मानते हैं लेकिन जानते नहीं और भगवान दूर भी नहीं है पत्नी दूर है पति दूर है तिजोरी दूर है पैसा दूर है आपका हाथ आपसे दूर है भगवान इतने दूर नहीं है हाथ आपका दाया बायां आपसे दूर है ईश्वर इतने भी दूर नहीं आपका आंख आपसे दूर है लेकिन ईश्वर आपसे इतना भी दूर नहीं है आपकी जीव आपसे दूर है लेकिन ईश्वर इतने भी दूर नहीं आपका मन आपसे थोड़ा दूर है लेकिन ईश्वर उतने भी दूर नहीं आज तक मिले नहीं ज्ञान, मयम तपा तब तो करे लेकिन ज्ञान संयुक्त करे ईश्वर के विषय का ज्ञान ईश्वर सत्य है ईश्वर चेतन है ईश्वर आनंद स्वरूप है ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और स्वयं प्रकाश ये फूल है कि नहीं उसका प्रकाश आंख करेगी ये घंध है कि नहीं उसका प्रकाश नाक करेगा स्वाद है कि नहीं इसका प्रकाश जिब्भा करेगी कोमल है कि कठोरे इसका प्रकाश त्वचा करेगी तो जगत का अनुभव इंद्रिय गम्य है और मन का अनुभव तो जगत इंद्रियां जागतिक वस्तुओं को देखेगी मन को नहीं देख सकती मन इंद्रियों को देखेगा और जागतिक वस्तुओं को देखेगा लेकिन बुद्धि मन को भी जानती और बुद्धि जैसा निर्णय करती है मन ऐसी सेवा में लग जाता है बुद्धि ने निर्णय किया कि मेरे को फलानी जगह जाना है तो मन ने सोचा कि से जाएंगे टिकट कैसे में, जाएंगे मन लग जाता है कभी कभी मन जगत में उलझा होता है और बुद्धि कमजोर होती है सत् कम होता है तो जैसा मन में आया बुद्धि ऐसा निर्णय करती तो वह मन के आधीन वाला जीव धीरे धीरे धीरे धीरे इंद्रियों में इंद्रिया विकारों में पतन के तरफ जाता है अगर प्राणायाम करते ध्यान करते विश्रांति पाती बुद्धि अभी परमात्मा का पता तो नहीं चला लेकिन माने हुए में विश्वास रखा तो उसमें परमात्मा का जब ध्यान करके बुद्धि पुष्ट होती तो बुद्धि के निर्णय सही होते तो बुद्धि बलवान होती तो मनुष्य के अधीन चलेगा अगर बुद्धि में ध्यान भजन और अच्छे संस्कार नहीं है तो फिर बुद्धि को मन घसीट के ले जाएगा तो जो मन के आधीन बुद्धि को करते वो बुद्धू दूसरे बुद्धिमानों के आधीन हो जाते हैं। लेबर में और साहब में क्या फर्क है ओ, लेबर वाले लेबर करते हैं काम करते हैं साहब लोग दो चार घंटे काम करते होंगे तो मजदूर आठ घंटे काम करते फिर भी वे इंद्रिय और मन के अनुसार चलते हैं और वो जो साहब है अधिकारी है कुछ न कुछ अंश में पढ़ाई के दिनों में या घर में वातावरण में कुछ अनुशासित हुए हैं तो थोड़ा बुद्धि उनकी विकसित हुई अच्छा बुद्धि का विकसित होना एक जगत में तो बुद्धिवान बनेगा बुद्धि बेच बेच के खर्च कर करके बुद्धि से सुविधापूर्ण जिएगा, लेकिन जब भगवान का भजन करेगा प्रीति पूर्वक तो बुद्धि परमात्मा में शांति पाएगी तो बुद्धि योगी बनेगा भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयां थे जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं दान करते धन बढ़े उस भाव से दान करना तो समझो संसार की सुविधा लेकिन मेरे को भगवत प्राप्ति हो और धन की आसक्ति मिटे और भगवान में प्रीति हो तो ये धन सात्विक दान हो गया धन की इच्छा से दान किया तो राजस्थान हो गया यश की इच्छा से किया तो राजस्थान हो गया ऐसी सेवा की तो वावाई की तो राजस्व सेवा हो गई लेकिन कोई देखे न देखे और तत्परता से सेवा की तो सात्विक सेवा हो गई तो सात्विक सेवा सात्विक दान सात्विक कर्म सब कर्म योग बन जाएगा सात्विक भक्ति भक्ति किया और कुछ पाने के लिए भक्ति किया तो राजस भक्ति हो गई कुछ पाना नहीं है भगवान की प्रीति के लिए भक्ति की तो सात्विक भक्ति हो गई तो सात्विक भक्ति से सत्व गुण बढ़ेगा सत्वात्थ संजायते ज्ञानम सत्व गुण बढ़ने से मैं कौन हूं ईश्वर क्या है तो जिज्ञासा होगी और ईश्वर के विषय का ज्ञान सुनना अच्छा लगेगा जिसको पाना है उसका ज्ञान तो चाहिए और जिसको छोड़ना है उसकी तुच्छता का पता लगना चाहिए उसे बहरागे चाहिए तो भागवत में कथा आती है कि भक्ति अपने दो मूर्छित पुत्रों को लेकर रो रही थी और देव ऋषि नारद जी गए वहां से तो उसकी नजर नारद जी पर पड़ी और उसको थोड़ी शांति मिली तो भक्ति ने कहा भो भो साधु क्षण तिष्ट मम चिंताम अभिनाश है ठहरो संत महात्मा आपको देखने से शांति मिल रही मेरी चिंता को दुख को निवृत करो तो भक्ति से पूछा के तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई बोले तो द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई महाराष्ट्र में मैं बड़ी पुष्ट हुई गुर्जर देश में मेरे अंग भंग हुए गुर्जर मना गुजरात वहां ढोंग वधारे चल ज्यादा चल फिर वृंद्रावन में आकर हम तीनों जो वृद्ध थे मैं तो युवती हो गई लेकिन मेरे बेटों का वार्धक्य नहीं जाता तो तीर्थ भूमि है जैसे सारा शरीर हम है लेकिन कुछ अंग शरीर के मलिन माने जाते कुछ मध्यम माने जाते और कुछ उत्तम माने जाते अब नीचे के अंग को हाथ लगा तो हाथ धोना पड़ता है पैर को हाथ लगा नीचे के अंग को तो हाथ धोना पड़ता है लेकिन जरा इधर उधर हाथ लग गया गाल को या ललाट को या आंख को तो कोई मलिन अंग नहीं विशेष अंग है सात्विक अंग है तो कोई भी चीज वस्तु होती तो उसका आदर करने के लिए तो ऐसी भूमि में तो सत्व चैतन्य परमात्मा की सत्ता तो है लेकिन जहां विशेष विशेष भूमि में तीर्थत्व सत्व है उनको मोक्षदायी नगरी माना गया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चय व सप्तता मोक्ष दायेगा अयोध्या मथुरा माया माना हरिद्वार काशी अवंति का उज्जैन पूरी द्वारा सप्तता मोक्षा तो ये जो सात पूरी अहिंसा विशेष तीर्थ है वे वहां सात्विकता का प्रभाव कहीं भगवान प्रकट हुए लीला की तो कहीं वो धरती का प्रभाव तो बिंद्रावन में जब आए तो भूमि के प्रभाव से भक्ति तो पुष्ट हुई लेकिन उसके बेटे मूर्चित बढ़े तो भक्ति ने कहा कि मैं माँ माँ बूढ़ी हो बच्चे जवान होने चाहिए लेकिन बच्चे तो बूढ़े के बूढ़े और मैं जवान हो इन बच्चों को तो बच्चे का नाम क्या था एक का नाम था ज्ञान दूसरे का था वैराग्य तो ये भक्ति करनी है भक्ति तब तक रोती रहती है जब तक उसके बच्चे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है ज्ञान अर्थात तो जिस परमात्मा को सुख को तुम पाना चाहते हो जिस ईश्वर को पाना चाहते हो उसका ज्ञान तो होना चाहिए तुमको और जिस नश्वर संसार की आसक्ति देती है जन्म मरण में डालती उसकी नश्वरता का ज्ञान उस उससे उपरांता वैराग्य भी होना चाहिए ये भी कमाता रहू ये भी बनाता रहू और भगवान भी मिले नहीं होगा भगवान के प्रति प्रीति और ज्ञान और संसार के पोल जानकर ऊपरता तब चलेगा संसार से अनासक्त होता जाएगा त्यों त्यों भगवान के तरफ बढ़ता जाएगा और भगवान को जितना जानता जाएगा उतना संसार फीका होता जाएगा ज्यो ज्यो भोजन करेगा त्यों त्यों भूख मिटेगी और पुष्टि आएगी ऐसे ही ज्यो ज्यो भगवान के तरफ जाएगा तो संसार की वासना कम होती जाएगी और भगवान का सुख ज्ञान और सामर्थ्य आता जाए इसलिए ज्ञान और वैराग्य चाहिए तो ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा सत्वात ज्ञानम। ज्ञान ज्ञानम लोगों से ज्ञान बढ़ेगा तो अब सब लोग तो जाके मथुरा में बैठे रहे कोई जरूरी नहीं मथुरा में रहने वाले भी भांग लीते रहते क्या क्या गड़बड़ करते अयोध्या वाले भी क्या क्या करते काशी कांची में भी क्रिमिनल लोग पीछे मुड़के भी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं तो जो भूमि का तो प्रभाव है लेकिन उद्देश्य ऊंचा नहीं तो भूमि के प्रभाव का भी फायदा नहीं मिलता और भूमि मध्यम है जैसे ये सामन। लेकिन उद्देश्य ऊंचा है तो वहां भी फायदा हो जाता है तो ये तीर्थ भूमि मानी जाती तो तीर्थ भी तीन प्रकार के होते जैसे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची इसको बोलते हैं स्थावर तीर्थ और जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान ध्यान पाया है और जहां जाते हैं वहीं सात्विकता आ जाती है पवित्रता आ जाती है प्रभाव आ जाता है उनको बोलते जंगम तीर्थ और तीसरे तीर्थ होते हैं क्षमा तीर्थम सत्य तीर्थम दानम तीर्थम दया तीर्थम ब्रह्मचर्य तीर्थम मौन तीर्थम मौन दया दान सत्य संयम ये ये आत्म तीर्थ है तो स्थान के तीर्थ की अपेक्षा स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ का महत्व और जंगम तीर्थ कब मिले कहा मिले इसीलिए तो अपने को सत्संग के द्वारा सत्य क्षमा दान संयम मौन सद्गुण मर दो तो कभी अंदर का तीर्थ तो कभी सत्संग का तीर्थ तो कभी बाहर के तीर्थ में गए तो कुल मिलाकर ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य तीव्र बन जाए बास। तो कैसे बने कि ईश्वर प्राप्त महापुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है जैसा उनका जिस संग का रंग लगता है ईश्वर तो प्राप्त महापुरुषों का संग आदर पूर्वक करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उनकी बात अभी बरसात पड़ी तो जहां तहा फालतू घास हो जाएगी गुलाब के फूल जहां तहां नहीं होगी वो तो कलम जहां लगेगी गुडाई होगी वहीं गुलाब के फूल के ऐसे ही फालतू बातें हल्के संस्कार तो जहां तहा से मिल जाते लेकिन ईश्वर प्राप्ति के संस्कार तो सत के संग से ही मिलते वो कलम लगती और फिर गुड़ाई करे सिंचाई करे तब ही ईश्वर प्राप्ति के फूल खेलते नीचे पानी अपने आप बहता है ऊपर के लिए प्रयत्न पूर्वक ले जाता शिला को नीचे लुढ़कना आसान है ऊपर चढ़ाने में बहादुरी पुरुषार्थ ऐसे जीवन इंद्रियों के पीछे मन इंद्रियां संसारी मजों के पीछे मन इंद्रियों के पीछे बुद्धि मन के पीछे और जीव ऐसी बुद्धि के पीछे तो धीरे धीरे नीचे होने को चला जाएगा असत्संग है बुद्धि ईश्वर के तरफ मन बुद्धि के अधीन इंद्रियां मन के आधीन आए और विषय संयम से उभोगे तो जीव महान हो जाएगा जो तो ये सतत संघर्ष चलता रहता है नीचे घसीटने वाले नीचे घसीट ले रहे और अंदर से जीवात्मा वास्तविक में ईश्वर का है तो उसी के लिए कितना भी नीचे जाता है फिर भी उसको वो अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर जाता है फिर भी वो आकर्षण है तो जरा खा ले जरा ये कर ले तो कभी नीचे कभी ऊपर नीचे उपर। सीधा चला जाए तो एक साल तो बहुत हो गया ईश्वर प्राप्ति में और तीव्र हो तो छह महीना भी तो सुख की लालच दुख के भय से घर छोड़ देंगे साधना करेंगे क्या पता क्या हो जाए किस हो जाए जरा यह भी हो जरा साधना कर जरा जरा जरा तो नश्वर को भी महत्व देते और शाश्वत की भी भूख बनी रहती नश्वर कितना भी मिल जाए फिर भी संतोष नहीं क्योंकि शाश्वत अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी कितना भी धन मिल जाए फिर भी वो तृप्ति नहीं होगी कितना भी वकालत ये वो सीख लो लेकिन अंदर भूख बनी रहेगी क्यों कि जीव नित्य है और ये मिला हुआ अनित्य है तो नित्य जीव को अनित्य मिली हुई चीजों से तृप्ति नहीं मिलेगी संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वे बुद्धिमान है जो अनित्य से अपना आसक्ति छुड़ाकर नित्य के तरफ लग जाती ये काम चाहे एक जन्म में करो चाहे दस जन्म में करो चाहे सौ जन्म में करो चाहे पांच सौ जन्म में करो चाहे हजार जन्म में करो संसारी विकारों से वैराग्य और भगवान का ज्ञान पाकर उसमें विश्रांति ये काम करना ही पड़ेगा चाहे इसी जन्म में कर लो चाहे दस हजार जन्म की मजदूरी करने की बात करो ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा महाराज में तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी मेरे पति बहुत अच्छे कभी पति बीमार हो गया चला गया तो रोना पड़ेगा पत्नी ने नहीं माना तो रोना पड़ेगा और एक दूसरे का वियोग होगा ऐसे ही जहां भी तुम्हारा मन लगा ईश्वर शाश्वत है बाकी सब जगह परिवर्तनों और नश्वरता है ईश्वर तो के शिवाय कहीं भी मन लग गया तो अंत में रोना पड़ेगा जब संसार रुलाने वाला है और भगवान अपने से मिलाने वाला है तो क्यों न भगवान का ज्ञान भगवान की प्रीति भगवान का आनंद भगवान का माधुर्य पाकर संसार में निर्ल भाव से रहे जैसे कोई मैंने कहा दो हजार रूपया कमाता है तो तीन हजार की नौकरी पर लालायत होगा लेकिन दस हजार की नौकरी आए वाला नौ हजार पर लालाय होगा और पच्चीस हजार कमाता वो दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार पर लालायित नहीं होगा तो जितना ऊंचे का अनुभव हो जाएगा फिर छोटे से लालायत नहीं होगा तो सबसे ऊंचे में ऊंचा सुख है आत्मा का परमात्मा का तो उसका अनुभव हो गया तो दुनिया के किसी पद से वो लालहित नहीं होगा आसक्त होना तो दूसरी बात है लालहित भी नहीं होगा तो उसके आसक्ति नहीं होगी आकर्षण नहीं होगा तो अनासक्त पुरुष दुनिया में जितना भला कर सकते हैं उतना आसक्त पुरुष नहीं कर सकता शक्ति तो आएगी परमात्मा ज्ञान से और जगत की नश्वरता के विवेक से तो ये निर्मल विवेक बोलते सत्संग से निर्मल विवेक प्राप्त होता है बिनु सत्संग विवेक न हो वही राम कृपा बिनु सुलभ न सोई भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता मरे भाग्य मानुष्य तन पाया बड़े भाग्य से चौरासी लाख योनिया तो ऐसे ही अपने कर्मों की गति में पीड़ित हो रहे एक मनुष्य भगवान की दया होती पुण्य पाप संतुलित होते चलो बिचारे को ले जाओ मुक्त होने के मौके पे, अगर फिर वही पुरानी जैसे अभी जीव जंतु भटक रहे सुख के लिए दिए के सामने इनको परिणाम का पता नहीं कितनी मेहनत करके सुख हो, सुखी होने के लिए दुख ही बटोर रहे मच्छर क्या करते ऐसे अज्ञानी आदमी जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनके जीवन में भी बड़ी औत्पाद बड़ा शोरगुल लगता है कि प्रवृत्ति हो रही बड़ा काम हो रहा है एक बार बुद्ध अपने आनंद नाम के शिष्य के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक विशाल बड़ा कुआ था कुआ पे गड़गड़ी होती पानी खींचने की लगी थी एक आदमी ने बर्तन डाला गहरे में पानी भरके खींच रहा था तो बर्तन फूटा था तो पानी बह के चारों तरफ शोर शोर हो रहा था और धीरे धीरे खींचता खींचता हाथ में आए तो बर्तन खाली खट फिर नीचे डुबा कनिष्ठर था डब ये सोलह किलो का डब्बा मान लो और उन्हें सड़ गया हो टूट गया हो जहां तहां फिर डुबावे और फिर खींचे तो कुआं में वैल बोलते ना कुआं में बड़ा शोरगुल हो गए लेकिन हाथ में आते आते खाली बुद्ध खड़े रहे देखते रहे आनंद भी देखता रहा बुद्ध इसमें क्या देखना ये आनंद कुछ इसमें गुरुजी क्या देख रहे आगे गए बोले गुरुजी बोले देखो कितना उद्योग हो रहा था कितना शोर हो रहा था लेकिन हाथ में क्या आता था बोले मजदूरी माथे पड़ती थी कुछ नहीं आता बोले ऐसा ही सारा संसार है कितना शोर गुली करूं मैं ये मैं, करू, मैं शादी इसको बुलाऊ इस तो क्या मिला परदेश जाऊ आटलो कमाऊ नहीं आटलो प्लॉट लो ना मकान आम रखू ना नहीं मेहरबानी ली दी उसकी दयाली लेकिन ईश्वर के सिवा जो मिला वो हल्ला गुल्ला ही मिला शोर ही मिला तुम तो प्यासे रह गए परमात्मा सुख तो नहीं मिला परमात्मा लाभ नहीं मिला तो तुमको जो भी लाभ हुए वो तो यही के यही यह रह गए न बेटे आत्म लाभान परम लाभ हम न विद्यते थे लाभ से बढ़कर कोई वो लाभ नहीं है आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते थे आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है आत्मज्ञानात ज्ञान परम ज्ञान हम नीदे थे उस आत्म ज्ञान के आगे कोई और ज्ञान नहीं है तो उस आत्मज्ञान को आत्म सुख को छोड़कर तुमने जो भी कुछ किया तो क्या किया जैसे उस मूर्ख आदमी ने कनिष्ठ खींचते की मजदूरी के हाथ में कुछ नहीं आया ऐसे ही सारी जीवन भर कनिष्ठ खींचते खींचते तक जाते घी नो बढ़ दिया नो बढ़ो हाँ नीचे बंदाणो है पाटा है दिवस डौट का अरे के दस खोलो तो नीचे त्या। बेल जीवन भर तो चालीसो साल चला लेकिन देखो तो उसी डटने के <laughs> नीचे मिलेगा ऐसे ही अहम के नीचे मैं दुखी मैं सुखी में डॉक्टर मैं वकील अरे मैं वास्तविक में क्या है वो जाना ही नहीं मूर्ख ने मैं शर्मा मैं फलाना मैं, मैं बनिया में ये मैं वो में वही शूद्र अहकार के घड़ी खींच रहा है कितना टेंशन कितना कुछ आखिर क्या हाथ में लगता है पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है माल खजाना त्रिया पत्नी बेटा छोड़ के जाना कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है सत्य स्वरूप ईश्वर का संग खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है बाचवी राखो बीज शू कर सो आखिर में ये जलाने के ही कहा जलाने के लिए ही ले जाएंगे अथवा दफनाने के लिए ले जाएंगे जिस शरीर को दफनाना है जलाना है उस शरीर के लिए कितना समय देते दे? तो अपने आत्मा परमात्मा को पाने के लिए कितना समय देते बस तो कृष्ण कहते अज्ञान न आवृतम ज्ञान अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान ढक गया है तेन मोहनती जनता मोहित हो गए मोह मतलब उल्टा ज्ञान हो गया जो नश्वर है उसके पीछे खप रहे हैं और जो शाश्वत है उसकी लगन नहीं और चाहते सभी सुख तो फिर काय को गधा बनना श्वर में करना, कम से कम नाइजीरिया का बंदर तो बन जाना चाहिए नाइजीरिया के बंदर को एक बार दारू पिलाया दारू पे पिला तो खोपड़ी इतनी और बंदर नकल करे सब साहब दारू पी रहे थे तो पाला हुआ बंदर को भी दिया तो मंकी और मंकी ने पी यार मंकी तो हचमच आया फिर तो एक दो दिन पढ़ा रहा साहब कोई दस्त भी लगे फिर कहीं मैं पहले तो साहब ले गया तो फिर वो प्याली दी तो मंकी ममकिन यू कर दिया ओह वाइन वाइन वाइन जो चौके एक दो बार मंकी ना मूड नहीं था उसको पता था कि कुछ दिन पहले ही सीदारू से मेरा क्या हाल हुआ जब वो जबरदस्ती पिलाने गए तो उठा के प्याली धड़ाक से वो जो बोतले बोतल दे मारी और कूदा कूद करके सारी प्यालियां ब्यालियां बोतलें बोटले फोड़ दी नाइजेरिया में ऐसी घटना घटी थी नाइजेरिया के बंदर को भी इतनी अकल के दारू पीने से सत्यानाश होती एक तो बोतल का दारू होता है दूसरा होता है धन का दारू तीसरा होता है रूप लावण्य का दारू सौंदर्य का दारू नशा चौथा होता है क्वालिफिकेशन का दारू आई एम डॉक्टर मैं वकील मैं फलाना मैं फलान ये कई प्रकार की दारू होती इसको नशा बोलते न शांति यश नशा जिसमें शांति नहीं आत्मा की उसको बोलते नशा क्या मैं वकील होने के अहंकार से शांति होती क्या मैं बड़ा बापू हूं तो यह अहंकार होने से शांति मिलेगी क्या मैं बड़ा शेठ हूं मैं बड़ा सुखी हूं मैं बड़ा दुखी हूं अज्ञान है मैं क्या हूं इसका पता ही नहीं तो सत्य संजायती ज्ञान हम सत्व गुण से शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान से शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति पूरा प्रभु आराधिये पूरा जा का नाम नानक पूरा पाइ पूरे के गुण का उस पूरे को पाने का इरादा बना जो चीजें छोड़ के मरना उसी के लिए जीव बेईमानी करते हैं। ईश्वर पाना बहुत सरल है लेकिन कूड़ कपट बेईमानी करके सुखी होने की जो बेवकूफी है वो जीव को दुखी करती है। जितना सच्चाई होगा उतना ही चंद संसार की चीजें खींच के आए यश मान योग्यता भी जितनी बेईमानी होगी उतना उसके लिए कपट करो और फिर वो टिकेगी भी नहीं ज्यादा। पर ही तो सर स सा धर्म नहीं भाई सेवा कर दो पर दूसरे से लेने का भाव ना करो दे अंदर से जगाओ सुख अंदर से लो बाहर से सुख क्या लेना मेरा सुख स्वरूप परमा तत्परता से सेवा करे तो ध्यान में भी शांति आनंद आनंददायक ईमानदारी से जब ध्यान स्मरण सेवा करे तो फिर ईश्वर प्राप्ति तो घर की चीज है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं ये मनमुख लोग पूछते हैं जब गुरु किया है गुरु का सत्संग मिल रहा है फिर पूछते हैं अब मैं क्या करूं मैं क्या करूं तो देखो कैसी हालत तो सत्संग क्या सुना और गुरु क्या किया? सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानता को दूबे हजरा हजूर जागंदी जोत आदि सत जुगाती सत है भी सत भी से जो सदा रहे उसको सत बोलते जो कभी रहे कभी ना रहे उसको मिथ्या बोलते जो कभी न हो कभी न रहे उसको असत बोलते जैसे शशे के सिंग मनुष्य के सिंग होते ही नहीं थे नहीं है नहीं होंगे नहीं शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी बीच में दिखता है तो शरीर मिथ्या है संसार मिथ्या है बदलने वाला लेकिन स्वयं अबल है आदि सत्य दृष्टि के आदि में जो था जुगो के पहले जो था अब भी है बाद में रहेगा वह साक्षी पर परमात्मा सत्य स्वरूप है चेतन विमल सहज सुख वह चैतन्य आत्मदेह निर्मल है सहज सुख हम उस परमात्मा की शरण जा रहे हमें वह शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत शरीर से जो कुछ क्रियाकलाप करे उस परमात्मा सुख को पाने के उद्देश्य से मन से जो सोचे उसी की प्रीति की प्रधानता से सोचे और बुद्धि से निर्णय करे तो ये शरीर में हूं ये गलती ना करे मैं गुजराती हूं मैं सरदार हूं मैं पंजाबी हूं मैं मारवाड़ी हूँ ये शरीर में मैं मत मैं तो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का सनातन सपूत ये शरीर है पंजाबी गुजराती सिंधी मारवाड़ी ऐसे शरीर शरीर तो कई कई आए चले गए शरीर के पहले जो था अब भी जो है शरीर के मरने के बाद भी जो रहेगा वह ज्योति स्वरूप चानना कुल जहन का तू तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा तू सब आख में चमकदा है चाना तुझे जागना होवे तेरे आगे कई बारा प्रकाश स्वरूप एक तेरा घट होवे यारा वो प्रकाश स्वरूप में जो नित्य विभु है अपने आप में जो जगता है उसने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा कर धन पा लिया इकट्ठा कर लिया है, कुछ बना लिया ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं किसी को कुछ कर दिया गिरा दिया शत्रु का मर्दन कर दिया यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो बस अपने आत्मा परमात्मा अपने अकाल स्वरूप के स्वभाव में विश्रांति पा ये देह देहाध्यास के स्वभाव पर विजय पाना औद्धव ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव माधव तुमसे न पूछूंगा तो किससे पूछूंगा सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है सबसे बड़ी सूरवीरता बहादुरी क्या है कृष्ण ने कहा शत्रुओं का मर्दन करना ही सबसे बड़ी बहादुरी नहीं मल्ल युद्ध में कई को पछाड़ना ये बहादुरी नहीं है सच्ची बहादुरी है कि स्वभाव विजय है क्रते मनुष्य न सुरा न सुरही जो मनुष्य कर सकता है वो सुर और असुर भी नहीं कर सकते तो और चौरासी लाख योनियों की क्या मजाल है सुरमाना देवता देवताओं सुख सुविधाओं में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि पुण्य क्षीण हो रहे और अंत में गिरना पड़ेगा अभी तो मजा ले लो इसलिए देवता भी उस रब को पाने में सक्षम नहीं होते असुरो की तो राग द्वेष मार काट में ऐसी बुद्धि मारी गई है कि उनकी बुद्धि में ये सूझेगा कहां से और बाकी के जो जीव है ओ, खाना पीना बच्चे पैदा करना दुख आए तो दुखी हो गए सुख आए तो जरा खिल गई कुत्ते की भी पूंछ हिल गई और दुख आए तो पूंछ दबा दी इस प्रकार के बाकी की योनियों में यह मनुष्य एक है जो अपने स्वभाव पर विजय पा सकता है श्री कृष्ण ने भागवत में ओधव को बताया स्वभाव विजय शौर्य और महाभारत में कहा ये मनुष्य न सुरासुर जो मनुष्य कर सकता है वो सुर माना देवता भी नहीं कर सकता और असुर भी दैत्य भी वहां उस यात्रा को नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है तो ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है अपने आत्म परमात्मा स्वभाव में जगने का शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा अपना जो अविभाज्य स्वरूप है उसकी स्मृति की शंकर जी ने अखंड समाधि सुख हो गया विषय सुख खंड अपार नहीं होता है विषय सुख भोगता को बल बुद्धि ओझ आयुष्य निचो देता अगर दुनिया को चाहा तो दुनिया देर सबेर निचो कर तुमको कोने में और ईश्वर को चाहा तो देर सबेर ईश्वर अपने में विश्रांति दिलाकर ब्रह्म मय बना देगा संसार से अलग होते तब संसार का ज्ञान होता है और ईश्वर से जब एकाकार होते तब ईश्वर का ज्ञान होता है प्रार्थना करते करते भी प्रार्थना करने वाला मैं मेरा भूल जाता है तब प्रार्थना फलती तो ईश्वर तत्व का ज्ञान पाकर उसमें फिर शांत हो जाए तो ईश्वर की अनुभूति संसार से अलग होते तब संसार का उपयोग और ज्ञान होता है और ईश्वर से एक होते तब प्रार्थना फलती और ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है क्षण तो भर एक हुए तो प्रार्थना फलती और ज्ञान के द्वारा एक आकार होते गए अपना होमी रोग मिटा दिया तो ईश्वर का साक्षात्कार ओम शांति ओम shant narayan narayan narayan narayan ho narayan narayan narayan narayan narayan सत्संग से निर्मल लोचन की प्राप्ति होती विमल विवेक होता है एक होता है सामान्य विवेक दूसरा होता है विमल विवेक सामान्य विवेक जैसे सामान्य जीव जंतुओं को भी है क्या खाना क्या ना खाना गाय भी कुछ खाएगी तो पहले फूंक मार के सूंघ लेगी दूसरा विवेक है क्या शाश्वत है क्या नित्य है और क्या अनित्य है मेरा क्या है और मैं क्या हूं यह निर्मल विवेकवान सोचेगा जो मेरा है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो मेरा नहीं है मैं नित्य हूं और मेरा मेरा बदलता रहता है मेरा मन तो बदलता है मेरा शरीर तो बदलता है मेरी ड्यूटी नौकरी तो बदलती मेरी बुद्धि है तो बदलती है मेरा चित्त है वो बदलता है लेकिन जो मैं है वो अबदल आत्मा वास्तविक जीव का शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अंश है गलती ये होती है कि मनुष्य जीवन पाकर भी मैं को जानते नहीं और मेरे को मैं मानते हाथ में नहीं हुए मेरा हाथ है सिर में नहीं मेरा सिर है तो बुद्धि में नहीं हूं बचपन की बुद्धि में और अभी के बुद्धि में परिवर्तन है उसको जानने वाला मैं वही कब हूं बुद्धि बदल गई वकीलात पढ़े तब बुद्धि कुछ थी न्यायाधीश हुए बुद्धि कुछ हुई अब हाईकोर्ट के अमुक पद पे पहुंचे अथवा मिनिस्ट्री पद पे पहुंचे अथवा संत पद पे पहुंचे बुद्धि कुछ विलक्षण हुई तो ये बुद्धि बदली शरीर बदला मन बदला फिर भी कोई ऐसा तत्व है जो नहीं बदला वास्तविक में जीव का असली आत्म स्वरूप की खबर देने वाला तत्व है वो विमल विवेक से पता चलता है विमल विवेक नहीं हुआ तो बड़े बड़े राजा भी गोथा खा जाते अच्छे अच्छे विद्वान भी गोथा खा जाते रावण कोई साधारण राजा नहीं था हर पांच साल में मतदान मांगने वाला नेता नहीं था रावण दर पांच वर्ष वाटकी लेने कटोरो लाइन मांगवू पड़े एवा राजा रावण एक छत्र सम्राट थे और वेदों पर भाष्य किया तपस्या भी की शिव भक्ति भी थी लेकिन सत्संग के बिना और ईश्वर प्रीति के बिना विमल विवेक नहीं जगता ईश्वर प्रीति और सत्संग जिसके जीवन में उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसका भविष्य खतरे से खाली नहीं राजा नृग मर्ग और दूसरे जन्म में क्रिकेट हो गए राजा अज मर गए और अजगर हो गए मिथिला जिसके नाम से आपके देश का नाम भारत पड़ा है अजनाब खंड था ऋषभदेव के पुत्र भरत ने अच्छा राज किया तो भारत नाम पड़ा दो कारणों से पड़ा। भाव माना ज्ञान रक्त माना उसमें रमण करने वाले जहा बुद्धिमान बुद्धि योगी जहा निवास करते वह देश भारत देश पला हुआ प्यारा हिरण का चिंतन करने वाला राजा भरत दूसरे जन्म में हिरण हुआ ये भागवत में प्रमाण भूत फलाने का बेटा हुआ और उसकी बहन धीरज थी और अपनी बहन की चिंता करते थे एक जन्म में राजा भरत हुए दूसरे जन्म में हिरण हुए तीसरे जन्म में ब्राह्मण भरत बिनु सत्संग विवेक न हो गई ये सत्य स्वरूप ईश्वर का चर्चा ईश्वर का अनुभव किए वे महापुरुषों के चरणों में गए बिना ये विमल विवेक नहीं होता के मेरा जो है वो मैं नहीं हूं और जहां मैं हूं उसका कभी नाश नहीं होता मैं को कभी आप छोड़ नहीं सकते और मेरे को सदा रख नहीं सकते शरीर को सदा नहीं रख सकते पद को सदा नहीं रख सकते पत्नी को सदा नहीं रख सकते पति को सदा नहीं रख सकते स्वास्थ्य को सदा नहीं रख सकते बीमारी को सदा नहीं रख सकते लेकिन अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते मरने के बाद भी अपना आपा रहता है चाहे नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो चाहे वैंकुठ में रहो चाहे दूसरे योगी के घर जन्मो चाहे बैल के घर जन्मो हिरण के, के ग लेकिन वो मै पना मौजूद रहता है इसी को सिख धर्म के आदि गुरु ने बताया आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नान कहू से भी सत्य और पांच हजार दो सो बत्तीस वर्ष पहले श्री कृष्ण ने बताया और उसके पहले उपनिषदों में और वेदों में ये बताया गया शरीर अनित्या शरीरणी शरीर अनित्य है वैभव नहीं व शाश्वत वैभव शाश्वत नहीं नित्य सन्निहितो मृत्यु जिसको मैं मानते वो रोज मौत के तरफ जा रहा है कर्तव्यो धर्म संग्रह जो सारे विश्व को धारण कर रहा है और अपने शरीर को जो धारण कर रहा है उसको जानने के लिए जो भी रीत भाते है उसका नाम है धर्म धर्मते बीरती धर्म का अनुष्ठान करोगे तो नश्वर भोगों का और ईगो का आकर्षण कम हो जाएगा और निर्मल विवेक जगेगा राजा भोज विद्वान थे कवियों को खूब चाहते सदाचारी सज्जनों की और न्यायपालिका विभाग को भी इतनी छूट और इतना संयत किए थे कि बहुत सुंदर न्याय निर्णय होते थे चोर भी निर्भिक रहता था कि मेरे से अन्याय नहीं होगा जैसी चोरी की उतना ही दंड मिलेगा खोटा केस मेरे पर नहीं होगा तो सज्जन भी सुरक्षित नहीं है खोटे केस बहुत हो जाते हैं। दहेज के मामले में अथवा मेरे को फलानी जाति का बोल दिया उस मामले में तो खूब बोगस केस होते हैं लोग आके रोते हैं कि हमारी बहू ने झूठे केस कर दिए और हमने उसको बोला भी नहीं तुम फलानी जाति का और मेरे ऊपर वो जूठे केस कर दिए ऐसे बहुत आते फिर हमने मंत्र खोज दिया शास्त्रों का वो मंत्र देते और जूठे केसों से मुक्ति हो जाती जयराम जी बोलना पड़ेगा पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान ये जप करो 108 बार तुम्हारे जप के प्रभाव से न्यायाधीश की बुद्धि का विवेक का प्रकाश भगवान करेंगे तुमको निर्दोष छोड़ेंगे जय राम जी बोलना पड़ेगा ये ये ये। और छूटते हैं लोग कई छूटते हैं कई छूटते किसी को रोग और बीमारी है तो हम दूसरा मंत्र देते श्वास लोग और उसको रोको पहले दाहे नाक से लो बाहें छोड़ो बाहें लो दाहे छोड़ो दोनों नाथा से ना, ना फूट चालू हो जाए और रोको एक मिनट श्वास रोको फिर बाहर छोड़ो और चालीस सेकंड बाहर रोको ऐसा पांच बार अंदर पांच बार बाहर कुल पांच प्राणायाम माने जाते हैं जब भी रोको तब ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा ये सुमरण करने से रोग और पीरा कम होती है दूसरा देसी गाय देसी गाय के रोम रोमकुपो से गो गोकिरण निकलते हैं। सूर्य केतु नाड़ी देसी गाय में होती है ये जो जर्सी और ये है ना इसका तो सुअर का और दूसरे जंगली प्राणी का मिश्रण तीन चार का है प्योर देसी गाय तो उसके रीढ़ की अड्डी के साथ एक बड़ी नाड़ी जाती है वो सूर्य की तो नाड़ी, वो सूर्य के हजार हजार प्रकार के किरण है उसमें से तीन विभाग दाहक किरण पोषक किरण और गो किरण, तो वो गो गो किरण जो प्राणी अपने में शोषित करता उसका नाम गौ रखा गया सीले गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाएगा गाय के झरण में गाय के गोबर में गाय के घी में पिलास सुवर्ण है डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा घी मत खाना लेकिन देसी गाय का घी गुनगुना करके 20 ग्राम रोज पियो कुछ ही दिनों में हार्ट का प्रॉब्लम में शांति आ जाएगी तो मैं बात बता रहा था कि राजा भोज गायों की संतों की विद्वानों की अच्छी सुध बुदले थे लेकिन सत्संग के अभाव में कवि हृदय राजा भोज लेटे थे पलंग पर कविता की एक पंक्ति बनाई और अपने को बड़ा भागशाली मान रहे थे और इन चीजों को जिसको मैं जिसको मैंने मेरी चीजें उन मेरी चीजों को देख देख के मान मानकर भोज अपने अहंकार के फूलने का मजा ले रहे थे क्या था उनका कविता का वचन चेतो हरा युवतयाद अनुकूला मेरा यौन है वैभव है सुहृदय है और सब अनुकूल है मैं कितना भाग्यशाली हूं आई एम वेरी लक्की वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी अपने को तो जानते नहीं शरीर को मैं मानते वस्तुओं को मेरी मानते और अपने को लक्की और हैप्पी मानते उनको शास्त्र कहते हैं अज्ञानी है वास्तविक विवेक नहीं है वास्तविक ज्ञान नहीं है एक अज्ञान दशा में पंक्ति बोले बोलते बोलते फिर दूसरी पंक्ति कवि के हृदय से उभरी राजा भोज सत बांधवा प्रणति गर्भ रिश्ता भूया सत बांधव और ये वैभव से संपन्न में कितना भव फिर ती, तीसरी पंक्ति बनाई भरजंती दहंतीहारलाहा तुरंगा हा। ये जो हाथी है घोड़े हैं हाथी चिंखाड़ रहे घोड़े हुंकार रहे जोतिया तरल रहेवर से मेरे को छिनछनों ने घने से आवाज करते हुए मेरा यशगान कर रहे मैं बहुत भागशाली मैं कितना वैभवान कितना यशवान और कितना समर्थ और सुखी हूँ तीन लाइन हुई अब कविता की चौथी पंक्ति उनको मिल नहीं रही थी ऊं करके ये तीन दोहरा रहे थे और अपने को धन वाला धान्य वाला प्रतिष्ठा वाला राज्य वाला घोड़े और हाथियों वाला मान मानकर वाला वाला में ही वाला हो रहे थे देव योग से चोर उनसे कुछ चोर नहीं मैं मेरी भूलो गई चोरी छुपी एक विद्वान कवि उनसे कुछ भेद लेने के लिए आया था लेकिन अब मौका ढूंढकर उनके सामने प्रकट होगा तो उनके पलंग के नीचे छुप गया था किसी राजा के पलंग के नीचे कोई छुप जाए उसकी हिम्मत होनी चाहिए क्योंकि राजा सदाचारी होगा तभी कोई सज्जन छुप सकता है जयराम जी की राजा के राजा धर्मनिष्ठ होगा तभी सज्जन छुप सकता है नहीं तो राजा तो राजा होता है राजा राजा ने वह कोई ठेकाना नहीं चौथी पंक्ति मन नहीं रही थी तो महाराज वो कवि जो छुपा था उद चौथी पंक्ति उन्होंने बोला उन्होंने चौथी पंक्ति बोली तो कवि उद्भट ने तो सारा नशा उतर गया राजा भोज का दंग रह गए कि आवाज कहां से आई उतरे नीचे नीचे देखा कवि प्रकट हुए बोले राजन बुरा मत मानना तुम्हारी कविता की चार लाइनें नहीं हो रही थी और तुम गुनगुना रहे थे तीन तीन पर मुझे लगा कि चौथी लाइन मुझे ही मिलानी पड़ेगी इसीलिए मैं ये बोला तिदंती निवाहा तुरलाहा तुरंगा आपने कहा फिर चौथी लाइन मेरे को मिलानी पड़ी सम मिली ने नयने ही ंचित आंख बंद होते ही ये सब कुछ नहीं हो जाएगा इतने हाथी खोड़ रहे घोड़े हुकार रहे हैं आए ललना यशगा कर रही है बांधो अनुकूल है राज्य है वैभव है लेकिन राजन आंख बंद होते ही ये सब नहीं हो जाएगा श्वास निकलते ही सब नहीं हो जाएगा जीव अपने कर्मों की वासना से कौन सी योनि के लिए भटके और बरसात में चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में फल में स्थित हो और अन्न फल मादा न खाए और वो नर के द्वारा मादा में जाए गर्भ मिले तो मिले नहीं तो पेशाब में बह जाए कोई पता नहीं राजन इन चीजों का गर्व कब तक इन पदों का गर्व कब तक ये मिली हुई चीज है इनको छोड़नी पड़ेगी आप क्या हैं उसको नहीं जाना तो आंख बंद होते ही सब नहीं हो जाएगा मृत्यु के एक झटके में सब नहीं में हो जाए उसके पहले जहा मौत नहीं पहुंचती राजन तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए मैं तो दक्षिणा तुम्हारे जैसे सज्जन कवियों का सत्कार करने वाले राजा का भाव जान कर आया था कि मेरी कन्या के हाथ रंगने तो भर सब तो मांगना मेरे हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे पलंग के नीचे में छुप कर बैठा भरत्री का नशा चूर चूर यह राजा भोज का ऐहिक सुख संपदा और विद्वता का नशा चूर चूर हो गया क्या है आखिर यही है शरीर का हाथ फिर तो राज वैभव का सुख और मैं बड़ा भागशाली हूं ये मानने की गलती छूट गई और राजा भोज संतों के शरण में सत्संग की निर्मल विवेक की इच्छा से प्रश्न करने लगा कि ऐसी कौन सी वस्तु की जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हो जाता है और जिसको न जानने के से सब कुछ जाना हुआ भी व्यर्थ हो जाता है ऐसी कौन सी चीज है जिसको न पाया तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है और ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के बाद लगता है कि यह तो मेरे पास पहले थी इस प्रकार के निर्मल विवेक जगाने वाले प्रश्नोत्तर एक दिन सभा में राजा भोज ने पूछा वास्तविक अमृत क्या है तो कवियों ने विद्वानों ने कहा अमृत स्वर्ग में होता है पुण्यलोक में जाएंगे तो अमृत मिलेगा दूसरे कवि ने कहा ललनाओं के मधुर मधुर स्मित में और उनके होठों में अमृत होता है होगा कोई आधुनिक रंगरूठ कवि तीसरे ने कहा नहीं अमृत फलाने जगह होता फलाने होता है आखिर कवि कालिदास को प्रणाम करते हुए राजा भोज ने पूछा अब आप ही निर्णय मुझे बताओ कि वास्तविक अमृत किसको बोलते अगर स्वर्ग वास्तविक अमृत होता तो वो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद पुण्य नाश होते और आदमी गिरता क्यों है गर्भवास के लिए आते गर्भ मिले न मिले फिर बाथरूम में बहे तो वास्तविक अमृत तो नहीं हुआ अगर समुद्र में अमृत है तो फिर समुद्र में अमृत होते हुए भी समुद्र खारा क्यों रह गया और ललनाओं के पास अमृत है तो उनके है पति क्यों मरते और स्वयं क्यों बीमार होती है अगर उनके हास्य और होठों में अमृत होता तो आप ही बताओ वास्तविक अमृत कहाँ है तब कवि कालिदास ने अपने वास्तविक मय में गोता मारा अपने ईश्वर स्वभाव और उन्होंने संस्कृत श्लोक मैं कहा कि न स्वर्ग का अमृत वास्तविक है न समुद्र में वास्तविक अमृत है न विकारी सुखों में या ललनाओं में वास्तविक अमृत है वास्तविक अमृत अपना मैं स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है उसका अनुभव करके जो संत बोलते हैं संतों के कंठ में कंठे सुधा वसती वही भगवत जना जिनको वास्तविक निर्मल लोचन मिले उन महापुरुषों के कंठ में भगवत रस का सत्संग रूपी अमृतवास करता है वो सुनने से जीवात्मा जन्म मन से पार होकर अमर पद को प्राप्त हो जाता है कंठे सुधा वसति वई भगवत जनानाम। कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। जो भगवत जन है जिन्होंने अपने भगवत स्वभाव को जाना है भगवत सुख को जाना है भगवत ज्ञान को जाना है भगवत आनंद को जाना है भगवत सत्ता को जाना है ऐसे महापुरुषों के कंठ में वह वा वास्तविक अमृत रहता है जैसे सुखदेव जी का वास्तविक अमृत श्रवण करके राजा परीक्षित अमर हो गए ष्टावक के कंठों की कंठ से भगवत सुधा की सत, सत्संग धारा सुनकर राजा जनक अमर पद को प्राप्त हो गए संकादी ऋषियों के श्री मुख से सुनकर नारद जी अमर पद को प्राप्त हो गए गुरु के मुख से सुनकर राजा अश्वपति अमर पद को प्राप्त हो गए ऐसे ही श्री रामचंद्र जी सदगुरु के वशिष्ठ जी के मुख से ब्रह्म ज्ञान का अमर उपदेश सुनकर श्री राम अमर पद को प्राप्त हो गए ऐसे और कई नामी अनामी लोग तोतापुरी गुरु के कंठ की सुधा का पान करके रामकृष्ण अमर पद को प्राप्त हो गए नहीं तो काली मां का दर्शन हो और काली मां कह का के कृष्ण हे ठाकुर गुरु तोतापुरी से तो दीक्षा ले ले उपदेश ले ले तब ठाकुर कहते कि मां मैं इतनी भावना से आपकी पूजा साधना करता हूं कि तुम मूर्ति में से प्रकट हो जाती हो और मेरे हाथ का बनाया हुआ गजरा सुंघा हुआ गजरा तुम अपने हाथों में पहनती हूं मैया देख लो और मां मैं भोजन बन लाता हूं तो चक के लाता हूं कि मैया के लिए कई निमक ज़्यादा तो नहीं और वो मेरा भोजन करती हो फिर भी मुझे गुरु के पास जाना है तब तो माँ ने कहा ठाकुर करके एकाकार होकर तुम्हारी भावना की दृढ़ता होती तो मुझे प्रकट होना पड़ता है लेकिन फिर भाव अपनी भाव की वृत्ति होती भाव की एक धारा होती जब बदली तो मैं अंतरधान और तुम वही के वही ये भाव उठ उठ बदल बदल जाते हैं कर्म बदल जाते हैं शरीर बदल जाता है मन बदल जाता है बुद्धि बदल जाती है अरे जन्म और मरण बदल जाते फिर भी जो नहीं बदलता उसको पाये हुए महापुरुष अवदल आत्मा का अमृतपान कराएंगे और वह अमृतपान कानों के द्वारा होगा कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना